अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण दृश्यमान प्रपंच और आत्मसत्ता अहो निरंजन शांतोह प्रकृत एवं अहम काल मोहे नैव न आश्चर्य है कि मैं तो शुद्ध शांत ज्ञान स्वरूप एवं प्रकृति से परे हूँ जगत सर्व अथवा जैसे मैं अकेला ही शरीर को प्रकाशित करता हूँ वैसे ही संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूँ एकमात्र मैं प्रकाशक हूँ इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है अथवा कुछ भी मेरा नहीं है सरम अहो विश्व परित्यज मधुना चित कौशला दे बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत का परित्याग करके किसी अनिर्वचनीय कैलाश से कौशल से वर्तमान क्षण में ही परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ यथा नुद्धा आत्म तथा विश्वमात्मा जैसे तरंग फेन और बुद्धुदे जल से भिन्न नहीं है वैसे ही अदृश्यमान प्रपंच भी आत्मसत्ता से पृथक नहीं है क्योंकि यह अपना ही बनाया तुमात्रो भवे पटय आत्म त्रे वेदम तदम तंत्रो जैसे विचार करने पर वस्त्र तंत्र मात्र ही है वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण विश्व आत्मसत्ता मात्र ही है यथोस क्लिप्ता तेना व्या शर्करा तथा विश्व क्लिप्त मैं व्यातरम जैसे शर्करा गे के रस से बनी है और उससे व्याप्त ही है वैसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझसे बना है और मुझसे ही व्याप्त है आत्म ज्ञानान्न भाषते रज्ञाना दही भाती ते दही अपने आप को न जानने से ही जगत की सत्यता की प्रतीति होती है अपने आप को को जान लेने पर नहीं पर नहीं नहीं। होती, होती न जानने जानने से सांप की प्रतीति है, प्रकाशो निजम रूपम यदा प्रकाशते प्रकाश मेरा निस्वरूप है मैं उससे पृथक नहीं हूँ जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है तब तब ऐसा मेरा प्रकाश से ही होता है अहो अहोक रुपयो फिर सूर्य करे यथा आश्चर्य है कि जैसे सीप में चांदी रस्ती में सांप एवं सूर्य की किरणों में जल की प्रतीत होती है वैसे ही यह अज्ञान से मुझ में भास रहा है। मृदि कुंभ जल जैसे मिट्टी में पड़ा जल मिट्टी में पड़ा घड़ा जल में तरंग और स्वर्ण में कंकड़ समा जाता है वैसे ही मुझ से प्रकाशित यह विश्व में ही समा जाएगा अहो विनाशो यस्य ब्रह्मादिस्तम पर्यत जगन्ना से मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ मुझे नमस्कार है क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है ब्रह्मा से लेकर तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थित रहता हूँ अहो नमो हम देता नागंता व्याप्य विश्व अवस्थित मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ मुझे नमस्कार है क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूँ मैं न कहीं जाता हूं न आता हूं मैं तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूं अहो दक्षो हूँ मैं आश्चर्य स्वरूप हूं मुझे नमस्कार है मेरे समान चतुर और कोई नहीं है क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श भी नहीं करता फिर भी चिरकाल से विश्व को धारण किए हुए हूँ आश्चर्य स्वरूप हूँ मुझे नमस्कार है क्योंकि मेरा कुछ नहीं है अथवा जो कुछ वाणी और मन का विषय है वह सब मेरा ही है ज्ञानम गेय तथा ज्ञाता निरंजन ज्ञान गेय और ज्ञाता वास्तव में तीनों नहीं हैं। जिस अधिष्ठान में अज्ञान से ये तीनों प्रतीत होते हैं वह माया मल से रहित शुद्ध ब्रह्म मैं हूँ आश्चर्य है कि समस्त दुख का कारण एकमात्र द्वैत ही है उसकी कोई दूसरी दवा नहीं है बस ऐसा ज्ञान ही उसकी दवा है कि संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय शुद्ध एवं स्वरूप हूँ मम मैं वस्तु बोध स्वरूप हूँ अपने स्वरूप के अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना कर ली है नित्य ऐसा विचार करते रहने पर यह सिद्ध हो जाता है कि मेरी स्थिति निर्विकल में ही है अहो नमे कितने आश्चर्य की बात है कि मुझ में संपूर्ण विश्व की प्रतीति होते रहने पर भी वह वस्तुतः मुझ में नहीं है न तो कभी मुझे बंधन हुआ और न तो मोक्ष आश्रयहीन होने के कारण भ्रांति स्वयं शांत हो गयी स शरीर आत्मा चम कलना यह निश्चय है कि शरीर के साथ यह संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चिन्ह मात्र है फिर अब यह कल्पना किसमें संभव है अर्थात किसी में नहीं मोक्षो तथा कल्पना कार्य चिदात्म यह शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष और भय यह सब केवल कल्पना मात्र है फिर मुझे चिदात्मा के लिए क्या कुछ कर्तव्य शेष है अर्थात कुछ भी नहीं अहो पश्यतो मम करवाण्यम आश्चर्य तो यह है की भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता सब सुने जंगल के समान हो गया अब मैं प्रीति किस से बे देहो न जीवो ना हम अहम ना चित आसवितेश मैं न देह हूँ और न तो यह देह मेरा है मैं जीव भी नहीं हूँ मैं तो शुद्ध चेतन हूँ मेरा बंध तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना चाहता था आश्चर्य है मुझे अनंत महासमुद्र में जब चित्तरूपी वायु चलने लगती है तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगे उठने लगती है मैयानंत महाम भोध अभाग्याणिजो जगत पो तो मुझे अनंत महासमुद्र में जब चित्तरूपी वायु शांत हो जाती है तब जीव रूपी व्यापारी के दुर्भाग्य से यह संसार रूपी जहाज ठहर कर नष्ट हो जाता है मई अनंत महाम प्रविशन्ति स्वभावतः बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगे स्वभाव से ही उठती हैं। वे आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और विलीन हो जाती है अष्टाक्र मुनि विरचिता ब्रह्म विद्या शिष्येर उत आमालास नाम विशतिक प्रकरणम्